स्वामी विज्ञानानंद हरिप्रसन्न विज्ञानंद श्री बैकुंठनाथ सन्याल संल मूर्ति का मूल ढांचा अगर टेढ़ा हो तो उसे सीधा नहीं किया जा सकता हरिप्रसन्न इसके प्रमाण है उन्होंने विज्ञान की पढ़ाई की इंजीनियर बने यही नहीं आकाश के तारे गिनने में भी पटु हुए पर उनका बाल स्वभाव नहीं गया और जाएगा भी नहीं ठाकुर के पास बहुत दिनों तक न जाने के कारण ठाकुर ने एक दिन पूछा अच्छा बेलघरिया से एक काले रंग का तगड़ा ब्राह्मण लड़का आता था उसकी खबर पता है क्या सरत ने कहा वह इंजीनियरिंग पढ़ रहा है और बम्बई गया है फुटनोट इस समय वे बम्बई नहीं बाकी बाकीपुर में थे पटना कॉलेज में बीए पढ़ रहे थे ठाकुर की महासमाधि के बाद पुनः इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी संपादक उद्देश्य है माँ के खाने पीने की व्यवस्था करना उनके मातृ सेवा के प्रति आग्रह देख कर ठाकुर प्रसन्न हुए जब वे सहकारी इंजीनियर होकर इटावा में थे तब सौभाग्य से अतुल बाबू के साथ भेंट हुई उन्होंने उन्हें कुछ दिनों तक वहीं रोक लिया उद्देश्य था प्रभु श्री रामकृष्ण का लीला चिंतन और उनके शिष्यों का संवाद प्राप्त करना अतुल बाबू कहते थे कि यदि किसी ने ठाकुर को अच्छी तरह समझा है तो वे हैं हरि प्रसन्न अर्थोपार्जन करते हुए भी उससे अनासक्त हैं आधा धन माँ को भेज देते हैं और बचे आधे का अधिकांश भाग शिव ज्ञान से जीव सेवा में व्यय करते हैं अत्यंत साधारण जीवन व्यतीत करते हैं नारी जाति के प्रति इतनी श्रद्धा है कि मेहर मेहतरानी से भी मेला साफ नहीं करवाते उच्च पद पर होते हुए भी सबके साथ समान रूप से सहृदय व्यवहार करते हैं हमने सोचा था कि हरिप्रसन्न ठाकुर को भूल गए हैं किंतु अब उनका वृत्तान्त जानकर हमें होश आया है कि जिन पर उन्होंने कृपा की है क्या वे उन्हें भूल सकता है ठाकुर कहते थे कि जहरीले सांप के काटने पर कोई बच नहीं सकता इसीलिए इतने समय बाद भी वे सर्व त्यागी सन्यासी के रूप में बेलोर मठ में उपस्थित हैं मठ का भवन और स्वामी जी के मंदिर का निर्माण उनकी कार्य में दक्षता के प्रमाण है इलाहाबाद आश्रम की स्थापना तथा ज्योतिष शास्त्र के प्रकाश में काफ़ी श्रद्धा अर्जन की उनकी आंखें मूंद कर मंद मंद हास्य और बच्चों की सी बातचीत मन में मानो अभी भी लगी हुई है प्रभु सदा ही उन्हें बालक ही रखे श्री श्री रामकृष्ण लीला मृत से संग्रहित